महाभारत आदिपर्व पंचाशीत सततमो धृष्टदुमन का द्रौपदी को स्वयंबर में आए हुए राजाओं का परिचय देना धृष्टदुमन उवाच दुर्योधनो दुर्वसहो दुर्मुखो दुष्प्रदर्शन विंसती विकर्णच सहो दुस्साहसन स्था युवायु उग्राुधो बलाके चर्कायुर्विरोचन कुंडक्रसेसर्चा कनकध्वज नंदको बाहुशा चुहुंडो चा, विकटस्तः चाने चा बहवोधातराष्ट्र महाबला कर्णे सहिता वीरां तदपागता धृष्टुम ने कहा बहन य देखो दुर्योधन दुर्विश दुर्मुख दुष्प्रदर्शन विकर्ण सह दुस्सासन युजुत्सुवायुवेग भीम वेगरव उग्रायुध बलाकी करकायु विरोचन कुंडक चित्रसेन सुवर्चा कनकध्वज नंदक बाहुबली तुहुंड तथा विकट ये और दूसरे भी बहुत से महाबली पुत्र जो सब के सब वीर हैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर्ण के साथ यहाँ पधारे हैं असंख्या महात्मान पार्थिवा क्षत्रियर्षभा शकुनि सौ बल से बृहद एते एजस् सूता सर्व सोज सर्वशस्त्रताबर समेत महात्मा तथे समलकृत बृहंतों मणिमा दंडधार्च दंडधारास् पार्थिव सह देवा जेनौ मेघसन्धे पार्थिव विराट सपुत्राभ्याण वाधछेमी चे सुशर्मा चेनाबिंदुस् पार्थिव सकेतु सपुत्रेण सुना सुवर्चस सुचित्र सुकुम्च्च वृकसत्य धृते तथा सूर्यधजो रोच बानो नीलश्चिराुधस्था अंशुमांचकीतान श्रेणीमा महाबल सुद्रसपुत्र चंद्रसन प्रतापवान्लसंद पिता पुत्रो विदंडो दंड पौंड्रको वासुदेव भगवीन कालिंगस्ताम्रलिप्त पत्नाधिपतिथा मद्रराज तथा शल्य महापुत्रो महारथः महरथदन वीरे तथा ऋक्मरथन चौरव्य सोमदत्स पुत्रशा से महाराथ समवेता स्त्रियूरा भूरि भूरि सुदे सुदक्षिणच काम्भोजो दृढ़ धनवाच पौरव इसके सिवा और भी असंख्य महामना क्षत्रिय शिरोमणि भूमिपाल यहाँ आए हैं उधर देखो गन्धार राज सुबल के पुत्र शकुनी वृषक और बृहदबल बैठे हैं गांधार राज के ये सभी पुत्र यहाँ पधारे हैं अश्वस्थामा और भोज ये दोनों महान तेजस्वी और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए गहने कपड़ों से सच धजकर यहाँ आए हैं राजा विहंत मलिमान दंडाध दंडधार सहदेव जयसेन राजा मेघसंधि अपने दोनों पुत्रों शंख और उत्तर के साथ राजा विराट वृद्ध वृद्धेम के पुत्र सुशर्मा राजा सेना बिंदु सुकेतु और उनके पुत्र सुवर्चा सुचित्र सुकुमार वृक सत्यधृति सूर्यध्वज रोचमान नील चित्रायुध अंशमान चेकितान महाबली श्रेणीवान समुद्रसेन के प्रतापी पुत्र चंद्रसेन जलसंध विदंड और उनके पुत्र दंड पौंडरक वासुदेव पराक्रमी भगदत्त कलिंग नरेश ताम्रलिप्त नरेश पाटन के राजा अपने दो पुत्रों वीर रुकम तथा रुकमरथ के साथ महारथी मद्राज सल्य कुरुवंशी सोमदत्त तथा उनके तीन महारथी सूरवीर पुत्र भूरी भूरी श्रभा और सल कांबोज कांबोजदेशदक्षिपुवशी दृढ़ पट्टचरिहंताधिपतिथा शकर्षण वासुदेव रोकवाण सांब चारुतीष्ण राधुसा अक्रूर सात्क्यव महामतितकर्मा च हादक्य पृथ्वी पुत्र विदुररथस्क शहो निरुद्ध सीकसारि मेजय वीरोत झिल्ली पिंडार कस्तथा उसी नरस्म विक्रांत तो विष्णुअस्ते महाबली सुषैण उसी नरे शिवि तथा चोर डाकुओं को मार डालने वाले कारुषधिपति भी यहाँ आए हैं इधर शंकरषण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण नंदन पराक्रमी प्रद्युम्न सांब चारुदेश्ण प्रद्युम्न कुमार अनरुद्ध श्रीकृष्ण के बड़े भाई गद अक्रूर सात्विकी परम बुद्धिमान उद्धव हृदय पुत्र कृतवर्म कृतकर्मा पृथु विप्रथु विदुरत कंक शु गवेशन आशावह अनिरुद्ध शमीक सारे जय वीर वातपति धिल्ली पिंडारक तथा पराक्रम्य उसी नर ये सब विष्णुवंशी कहे गए हैं भागीरथो बृह छत्र जयद्रथ बृहद बालिकुताय से महारथ उलूको राजा चांगद शुभांगद वसराज मतिमान कौशलाधिपतिथा शिशुपाल विक्रंत तो जरासंधस्थे च बहो नाजनपदीश्वराद आगता भद्रे क्षत्रिया प्रथिता भुवि एक भेत्न्ती विक्रांत लक्ष्यमुम विध्येत लक्ष्यम वर्ेता सुभे भगीरथवंशी बृहच्छत्र सिंधुराज जयद्रथ बृहद्रथ बाल्धीक महारथी श्रुतायु उलोक राजा कैतव चित्रांगद सुभांगद बुद्धिमान वत्राज कोसल नरेश महापराक्रमी शिशुपाल तथा जरासंध ये सब ये तथा और भी अनेक जनपदों के शासक भूमंडल में विख्यात बहुत से क्षत्रिय और तुम्हारे लिए यहाँ पधारे हैं भद्रे ये पराक्रमी नरेश तुम्हें पाने के उद्देश्य से इस उत्तम लक्ष्य को भेदन करेंगे सुबह जो इस निशाने को भेद डाले उसी का आज तुम वरण करना इत महाभारत आदि परमढ़ि स्वयंवर परमणि राज जनाम कीर्तने पंचाशत्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में राजाओं के नाम का परिचय विषयक 150 सौ अध्याय पूरा हुआ